आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ है राजीव कुमार हजेला जी जो बीएसएफ से रिटायर हो चुके हैं एज एडिशनल चीफ के रूप में उन्होंने विशेष रूप से काम किया है और भी बहुत सारी उनकी विशेषता है और बीएसएफ में किस तरह से नौकरी कर सकते हैं आप या उसमें किस तरह से ज्वाइंट होने की बात हो या उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए तो वो सारी बातें आज हम सुनेंगे राजीव कुमार जी से तो आप सभी की तरफ से आज के शो में हमारे साथ राजीव जी हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद मेरा परिचय देने के लिए मैं सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं थोड़ा सा बीएसएफ के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि बीएसएफ जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है और ये पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर कश्मीर से लेकर रान ऑफ कच गुजरात में और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में कंप्लीट बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉयड है और तकरीबन ये 6300 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो इंडिया का इंटरनेशनल बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान का संभालती है इसमें करीब 1000 किलोमीटर रिवराइन बॉर्डर है और इस समय बीएसएफ की एक सौ छियासी बटालियंस जिसको वाहिनी बोलते हैं वो भी वो डिप्लॉयड हैं जो कि निरंतर 24 घंटे तीन दिन हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो इन दोनों देशों की है उससे उसके ऊपर गार्ड कर रही हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि और मैं रेडियो मधुबन का बहुत आभारी हूं कि मुझे उन्होंने आज बी में कैरियर ऑप्शंस प्रोग्राम के लिए यहां पर बुलाया है अच्छा राजीव जी मैं ये जानना चाहूँगा कि हम जैसे मेरे जैसा कोई भी युवा अगर बी में अपना करियर बनाना चाहता है तो उसके लिए किस तरह की बातें हैं? किस तरह से तैयारी करनी चाहिए देखिए बी में एंट्री जो है वो बेसिकली तीन लेवल पर होती है अच्छा पहले तो आ, सिपाही जिसको कॉन्स्टेबल बोलते हैं दूसरा सब इंस्पेक्टर लेवल पर होती है ये नॉन गस्टेड रैंक्स हैं और तीसरा जो है वो ऑफिसर लेवल पर होती है जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट कहा जाता है तो इसमें इन तीनों पोजीशंस में एक जनरल ड्यूटी होता है और एक टेक्निकल ड्यूटी होता है हु. तो मैं इसको बताना चाहूँगा कि सिपाही और सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती है वो भारत सरकार के स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जिस जो नई दिल्ली में स्थित है वो उसके द्वारा ये भर्ती की जाती है और अफसरों की भर्ती सहायक समादेष्टा या असिस्टेंट कमांडेंट इसकी भर्ती जो है वो संघ लोग आयोग जिसको हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं उसके द्वारा की हुँ, जाती हुँ, है अच्छा इसमें क्वालिफिकेशन कैसे कितना इसमें हर एक भर्ती के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बताना चाहूँगा कि जी, सिपाही जी, की भर्ती के लिए उम्र 18 से 23 साल होनी चाहिए और ये कट ऑफ डेट जो उम्र की होती है वो पहली अगस्त को इसको माना जाता है जी, जी। और इसमें क्वालिफिकेशन जो है वो टेंथ क्लास पास होना चाहिए इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड्स बहुत माने रखते हैं जो कि हाइट है 170 सेंटीमीटर है हुँ. चेस्ट जो है वो आपका 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए हुँ. और ये मेल कैंडिडेट्स के लिए है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट जो है वो एक सेंटीमीटर होती है और चेस्ट का कोई मेजरमेंट नहीं होता है हुँ. इसमें भारत सरकार द्वारा जो कानून बने हुए हैं उसमें एससी, एसटी, एस ओ एक्स सर्विसमैन कैटेगरी या और अन्य कैटेगरीज का जो रिजर्वेशन जी जी होता है वो पूरा इसमें भी उपलब्ध है और इसमें एससी एसटी के लिए जो हाइट में रिलैक्सेशन है एससी के लिए है और ओबीसी के लिए जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर है ये मेल कैंडिडेट्स के लिए है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये 155 सौ सेंटीमीटर है और मेल कैंडिडेट्स का जो एस और ओ का चेस्ट है वो 80 से 85 होना चाहिए एसटी के लिए हाइट और कम है वो है एक मेल कैंडिडेट के लिए और चेस्ट है 78 से 83। फीमेल कैंडिडेट जो एससी एसटी के हैं उनके लिए हाइट है 150 और इसमें चेस्ट नहीं होता है नहीं। और इसमें बहुत ही प्र... प्रतिभावान जो हमारे कैंडिडेट्स हमको अगर मिलते हैं भर्ती में तो उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो रिलैक्स करने की भी पावर हमारे डायरेक्टर जनरल साहब को है एक्सेप्शनल अच्छा, अच्छा। केसेस में उनको जी, जी। हम लोग बहुत ही नेशनल लेवल का इंटरनेशनल लेवल का अगर कोई खिलाड़ी है तो उसको हम लोग रिलैक्स करके भी भर्ती करते हैं अच्छा अच्छा और अ, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा जिसमें मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जैसे आइज़ जो हैं वो सिक्स बाई सिक्स और सिक्स बाई नाइन दोनों आँखें ऐसी होनी चाहिए और ग्लास चश्मा नहीं लगाना चाहिए आ, और कई ये इन सब चीज़ों से आप फ्री होना चाहिए जैसे नॉकनी है फ्लैट फी है वेरी वेन है स्क्विंट इन आइज है और कलर विजन हाई होना चाहिए बिल्कुल कलर कलर ब्लाइंड की भर्ती नहीं होती है मेडिकली और मेडिकल uh, और बॉडीली uh, मेंटल से बिल्कुल एकदम सक्षम होना चाहिए कैंडिडेट और कोई भी ऐसा डिफॉर्मिटी uh, नहीं होनी चाहिए यानी फिज़िकली फिल्कुल फ़िट uh, होना चाहिए और uh, बहुत सारी चीज़ें जो है देखी जाती हैं और लेकिन आपने कहा कि कुछ ऐसे इंटरनेशनल खिलाड़ी हो या नेशनल जैसा कुछ विशेषता हो तो उसके लिए थोड़ा सा रिलेक्सेशन जो है वो हमारे डायरेक्टर जैनिक साहब को पावर है चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि हमारे दोस्त इस वक्त हमें करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो हम चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और राजीव कुमार जी से आप सवाल भी पूछ सकते हैं कि कुछ अगर आपने बीएसएफ के लिए तैयारी की है तो उसके लिए ज़रूर सवाल करके पूछ सकते हैं उनसे डायरेक्टली बात हो सकती है रूबरू हो सकते हैं आप और किसी भी करियर के बारे में आप कहीं झिझक रहें या कुछ आपके लिए मुश्किल सा लग रहा है तो ज़रूर हमारे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन पर संपर्क कर सकते हैं चौरानवे इस नंबर पर फ़ोन करके भी आप बात कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही प्यारा संगीत देशभक्ति का आपको सुनाते हैं उसके बाद फिर से हम राजीव कुमार जी से जुड़ेंगे और के बारे में वो भी खास बी एस एफ में क्या क्या चीज़ें हो सकती है किस तरह की फैसिलिटीज हो सकती हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए ये प्यारा संगीत आप सबके लिए और हम आपके फोन लाइन के इंतज़ार में हैं कि आप भी अपने करियर को बी एस एफ में बनाना चाहते हैं तो जरूर सवाल कीजिए या कृष्ठ आपके मन में कुछ भाव या कुछ प्रश्न होगा तो जरूर हमारे साथ सजा कीजिए आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो भारत हमको जान से प्यारा है सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है भारत हमको जान से प्यारा है सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है भारत हमको जान से प्यारा है सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। सबसे प्यारा देश हमारा है हिंदुस्तानी नाम हमारा है सबसे प्यारा देश हमारा है जन्मभूमि है हमारी शान से कहेंगे हम सभी तो भाई भाई प्यार से रहेंगे हम हिंदुस्तानी नाम हमारा है सबसे प्यारा देश हमारा है हेलो हाँ आपने क्या क्वालिफिकेशन किया है सर पूछ रहे हैं uh, well, हाँ हाँ तो आप बीएसएफ में जनरल ड्यूटी में आ सकती हैं अगर कोई बायोलॉजी की क्वालिफिकेशन है तो दूसरा मिनिस्टरल हमारे यहाँ मिनिस्टरल स्टाफ जो क्लर्कल स्टाफ कहलाता है उसमें आ सकती हैं और आप हमारे यहाँ स्टेनोग्राफी uh, में भी uh, महिलाओं की भर्ती की जाती है उसमें भी आ सकती हैं जो जहाँ पर ट्वेल्थ uh, तक की क्वालिफिकेशन के लोग लिए जाते हैं महिलाओं में तो शीतल जी हेलो हाँ तो आप बीएसएफ में भी आप अपना जो है करियर बना सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना होगा सर इसके लिए आप ये सब भर्ती जो होता है खास करके जीडी का भर्ती जो होता है वो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड से होता है और उसके लिए आप स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में वेबसाइट पे इसका डिटेल पा सकती हैं और दूसरा रोज़गार समाचार में और लोकल सारे नेशनल डेलीज में हिंदी इंग्लिश में सब में एडवर्टीजमेंट आता है समय समय पर तो उससे संपर्क कर सकते हैं और जो आप जो नर्सेस के लिए या मिनिस्टल स्टाफ के लिए या या आप टेक्निकल साइड पे आना चाहती हैं तो उसके लिए बीएसएफ डायरेक्ट भर्ती करता है तो उस उसके लिए आपको बीएसएफ का रिक्रूटमेंट का एडवर्टीजमेंट जो कि नेशनल डेलीज में पूरे देश में हिंदी इंग्लिश में और हिंदी इंग्लिश के रोज़गार समाचार में छपते हैं समय समय पर आप बी में उसमें अप्लाई कर सकती हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा शीतल जी कि बीएसएफ में महिलाओं का बहुत स्वागत है और हम लोग जो प्रतिभावान कैंडिडेट्स हैं हम उनको बहुत खुशी से जोड़ना चाहते हैं अपनी फोर्स में शीतल तो जी आप ज़रूर अप्लाई करें जी जी तो आप बी uh, एस के लिए अगर तैयार हो तो आपका वेलकम है सर बोल रहे हैं तो जरूर आप ट्राई कीजिएगा किस समय आप ये एक्चुअली टेक्निकल साइड पर ये सब वैकेंसी बेस्ड होता है तो आप uh, नज़र रखती रहिए इसका कोई फिक्स्ड समय नहीं होता है कि इस महीने में निकलेगा यानरली ऐसा दो तीन महीना बता दीजिए हाँ मतलब आप ट्राई करती रहिए अप्रैल के बाद हो सकता है आ जाए हाँ अप्रैल में जून में आप जी बी एस एफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल सीमा सुरक्षा बल आगी, आगी आगी। अच्छा अच्छा सीमा सुरक्षा बल बी एस एफ करके दे आप डाल जी जी आगा? तो इसमें आप अच्छी तरह से अपना करियर बना सकते हैं काफी अच्छा है शो सुनते रहिएगा आपको और भी बहुत सारी बातें सर बताने वाले हैं और शीतल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू सो मच आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधोबा 90.4 पॉइंट पर करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को और हमारे साथ बी के विशेष राजीव कुमार हजेला जी हैं जो आप सभी को संबोधन कर रहे हैं आपको बता रहे हैं कि बी में किस तरह से जुड़ना चाहिए एक साधारण पोस्ट से लेकर हायर पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन और उसकी भर्ती का जो सिस्टम है वो सारी बातें मेडिकल चेकअप बहुत इम्पॉर्टेंट है वो सारी बातें सर ने बताया है एक बार फिर से मैं कहूँगा शॉर्ट में थोड़ा सा रिपीट करें और जैसे कि अभी ल ने फ़ोन किया तो ये बायोलॉजी की स्टूडेंट हैं बाली जो में इंटरेस्ट रखती है तो इनके लिए आपने कहा कि नर्सिंग के लिए भी या फिर टेक्निकल फील्ड में भी जुड़ सकती हैं तो आप थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए कि कैसे लड़कियां बीएसएफ से जुड़ सकती हैं देखिए लड़कियों <laughs> की एंट्री सिपाही लेवल में ए लेवल में सब इंस्पेक्टर लेवल में और अभी तो ऑफिसर लेवल में भी शुरू हो गया है जी जी तो इसमें सिपाही लेवल के लिए क्वालिफ़िकेशन जो है वो टेंथ uh, है मैट्रिक और एएसआई uh, और एसआई uh, आई ए हवलदार लेवल पर जो एंट्री है वो टेन प्लस टू की है कोई भी किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है और अगर टेक्निकल स्ट्रीम है जैसे कम uh, आपका कोई तो उसमें फिर आपको स्पेशल क्वालिफ़िकेशन चाहिए जैसे आप नर्सिंग में आना चाहती हैं तो नर्सिंग में आपके पास नर्सिंग का डिप्लोमा होना चाहिए मिनिस्ट्रल स्टाफ में कोई ऐसा क्वालिफ़िकेशन नहीं है जीडी के लिए कोई ऐसा क्वालिफ़िकेशन नहीं है और एसआई SI लेवल में आप आना चाहती हैं तो उसके लिए ग्रेजुएशन क्वालिफ़िकेशन है खाली और ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है आर्ट्स साइंस कामर्स और इंजीनियरिंग साइंस कोई भी हो सकता है और अगर आप ऑफिसर कार्डर में अप्लाई करना चाहती हैं तो उसके लिए भी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट ही है अच्छा राजीव जी एक बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि अभी हम लोग ने ट्वेल्थ पास किया है साइंस से और मुझे ज्वाइंट होना है तो बाद में भी स्टडी कर सकते हैं क्या बिल्कुल ठीक सा बताइए बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है ये और बी में पढ़ाई के ऊपर काफ़ी महत्व दिया जाता है अगर कोई टेंथ पास करके आता है तो हम लोग उसको प्रोत्साहित करते हैं कि वो अपना क्वालिफिकेशन बढ़ाए और आपको जान जान के खुशी होगी कि हमारे फोर्स में बहुत से लोगों ने आके ज्वाइन करने के बाद अपना क्वालिफिकेशन को काफ़ी बढ़ाया है मैं आ, आ, अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता हूँ मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने बी में रहते हुए तीन इग्नू के कोर्स किए हैं क्या बात है? और साथ साथ मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट बीएसएफ में रहते हुए किया है तो ऐसा <laughs> कोई रुकावट किसी चीज़ में भी नहीं है जी जी जी। और आप बहुत आपको प्रोत्साहन मिलता है यहाँ से आप कर सकते हैं स्टडी लीव भी दिया जाता है किसी किसी केस में वरना करस्पॉन्डेंस से करने में तो पूरी छूट छूट राजू जी एक बहुत अच्छी बात आपने बताया कि हमारे दोस्त इस वक्त हमें सुन रहे हैं करियर बनाने में थोड़ा कंफ्यूजन होता है कभी कभी 10वीं या 12वीं के बाद हम क्या करें ये सवाल उनके मन में आता है तो टेंथ या ट्वेल्थ आपका अगर पूरा कंप्लीट है तो आप बेझिझक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ये वेबसाइट पर जाइए और यहाँ पर जो है आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अलग अलग सिपाही लेवल से लेकर ऑफिसर लेवल तक की टेक्निकल और मेडिकल फील्ड से जैसे नर्सिंग आपने किया हो तो उसमें भी आपका वेलकम है तो अलग अलग पोस्ट है बाकायदा ये है कि आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा कि कब भर्ती उसमें से निकलता है और कहाँ के लिए निकलता है तो अप्रैल में जून जुलाई ये जो महीने हैं उसमें आप जो है वेबसाइट खोल के या फिर रोज़गार समाचार जो होता है उसको अगर कंटिन्यू आप पढ़ते रहते हैं और जो लोग ऑलरेडी बीएसएफ में हैं उनके साथ भी थोड़ा सा फ़ोन करके बातचीत करके भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं तो इससे क्या हो जाएगा आपको पता चलेगा कि इस समय बढ़ती हैं तो आप अप्लाई कीजिए और थोड़ा सा ट्रेनिंग पीरियड होता है टेस्टिंग फेड़ होता है मेडिकल सब जगह वो तो जहाँ भी आपको अपना करियर बनाना है तो मेडिकल तो टेस्ट होगा ही ये सारी बातें वो लीगली है उसको आप पार करते हैं तो आपका फ्यूचर एकदम ब्राइट होता है और एक खुशी होती है एक गर्व महसूस करेंगे कि आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में अपनी सेवाएं दे रहे हैं देश के लिए दे रहे हैं और उसमें अपना करियर को भी बना रहे हैं और प्लस पॉइंट ये है कि आप टेंथ या ट्वेल्थ के बाद फिर आप अपना एजुकेशन लेवल भी उसमें बढ़ा सकते हैं डिस्टेंस से कर सकते हैं जैसे सर खुद डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऐसे करके तीन इग्नों के कोर्स उन्होंने किए हैं काम करते हुए ऑफिसर लेवल में रहते हुए उन्होंने ये सब किया तो बहुत ही अच्छा करियर है इसमें और बहुत ही अच्छा नाम मान शान सब कुछ मिल जाता है तो ये सब आपके लिए है तो मैं चाहूँगा कि आगे बढ़ते हुए एक और छोटा संगीत आपको सुनाना चाहूँगा देशभक्ति का उसके बाद फिर से और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं फोन करके चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह जैसे शीतल ने फ़ोन करके अपने करियर के बारे में उन्होंने हमारे साथ शेयर किया आप भी शेयर कर सकते हैं तो आपका बहुत बहुत वेलकम है आप सुन रहे हैं ब्रह्मा का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो मेरे मेरी शान है तू मिटाने से नहीं मिटते डराने से नहीं डरते वतन के नाम पे डरते मिटाने से नहीं मिटते देस मेरे देश मेरे मेरी जान है मेरे देश मेरे मेरी जान बस मरे बेस्मरे मेरी शान मेरे मेरी शान रोशन के लगती सी निगाहों में सुलगती सी निगाहों में कफन हम बांध के निकले गया आजादी राहों में कफन हम बांध के निकले गया आजादी की राहों में निशाने ब निशाने से नहीं डरते मेरी जान है तू देश मेरे देश मेरे मेरी जान है तू देश मेरे देश मेरे मेरी शान है तू देश मेरे देश मेरे मेरी शान है तू ये एक मंजिल है हमारा घरे है, नाराग धर्म से सात जाद से ज्यादा हमें ये मुल्क प्यारा है धर्म से सात जाद से ज्यादा हमें ये मुल्क प्यारा है हम इस पे सिंध अपनी लुटाने से नहीं डरते करते किस्मरे जिसमरे मेरी जान है तू देश मेरे बिसमरे बेस्मरे मेरी जान है तू देश मेरे देश मरे मेरी शान है तू देश मेरे देश मरे मेरी शान है तू मिटाने से नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हमारे साथ राजीव कुमार जी हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं और आप भी हमारे साथ फ़ोन लाइन से जुड़ सकते हैं चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पे फ़ोन करके आप करियर के बारे में कुछ सवाल हो या बी -स -स में किस तरह से भर्ती होती है उसके बारे में भी आप पूछना चाहें तो ज़रूर पूछ सकते हैं सर हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं तो आइए आगे, आगे बी यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उसमें किस तरह की फैसिलिटी एक बार आप अगर उसमें जुड़ जाते हो या आपकी लॉटरी लग जाती है आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर क्या चीज़ें आगे मिलती हैं रमेश जी आपने तो बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है जिसपे काफ़ी लोगों को भ्रम रहता है कि शायद एक बार हम ऐसी सर्विस में आ जाएंगे तो कहां अलग थलग पड़े रहेंगे आ, और हाँ। भारत से हमें सरकार से हमें पता नहीं क्या क्या मिलेगा नहीं मिलेगा तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार ने बहुत बढ़िया फैसिलिटीज बीएसएफ के कार्मिकों को दी है जिसमें फ्री राशन है और क्लोथिंग uh, पूरा फ्री है फ्री एकोमोडेशन है फ्री मेडिकल फैसिलिटीज खुद के लिए है और पूरे परिवार के लिए है और अभी कुछ साल पहले एक सेंट्रल पुलिस कैंटीन सी खोली गई है जी जी और सी एस डी के पैटेंट के ऊपर इसमें बहुत ही कम रियायती दामों पर सामान मिलता है बीएसएफ के अपने स्कूल्स हैं जहां बच्चों को पढ़ाया जा सकता है और इंजीनियरिंग कॉलेज है बीएसएफ का बीएसएफ के डिप्लोमा कॉलेज हैं इसके अलावा आ, साल में घर आने जाने के लिए रेलवे वारंट की फैसिलिटीज़ है और साल में साठ दिन की छुट्टी मिलती है पंद्रह दिन की छुट्टी मिलती है मेडिकल लीव है तो बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिनका मैं पूरे बयान <laughs> नहीं कर सकता हूँ शायद जी मुझे जी। बहुत टाइम लग जाएगा और अगर प्रतिभावान कैंडिडेट्स हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे टैलेंट्स रखते हैं या एथलीट्स में रखते हैं तो उनके उनको भी काफ़ी सुविधाएं मिलती हैं अपना प्रतिभा को डेवलप करने के लिए तो मैं समझता हूँ ये इससे बढ़िया जगह नहीं हैं आपके लिए कैरियर चुनने के लिए जी जी एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे एज लिमिट की बात होती है कितने से कितने तक की एज लिमिट इसमें है वो थोड़ा सा फिर से रिपीट कीजिए ताकि हमारी युवा साथी जो टेंथ या ट्वेल्थ या फिर आ, ग्रेजुएट करके बैठे हुए हैं तो वो सोचते होंगे कि शायद मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा तो वो एज फैक्टर क्या है थोड़ा सा बताइए देखिए इसमें अलग अलग रैंक्स के लिए अलग अलग एज है जैसे सिपाही के लिए अट्ठारह से तेईस साल है जी जी और सब इंस्पेक्टर के लिए बीस से पच्चीस साल है और ऑफिसर के लिए 19 से पच्चीस साल है तो आ, आप ये मान के चलिए कि 18 से 25 तक ऑफिसर कांस्टेबल हवलदार सिपाही सब इसी में आ जाते हैं जी, जी, जी। और इसके अलावा जो भारत सरकार के नियम है एससी एसटी ओबीसी या और स्पेशल कैटेगरीज जो हैं उनमें जो रिलैक्सेशन भारत सरकार देती है वो सारे के सारे यहाँ पर भी अवेलेबल है नहीं, नहीं। ये बहुत अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो हमें सुन रहे हैं अपने करियर के बारे में अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है या आप फ्रेम नहीं कर पा रहे हैं या आप कंफ्यूजन है तो ज़रूर हमारे साथ मिलकर अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं आप फ़ोन कर सकते हैं चौरानवे इस नंबर पर या बाद में भी आप जो है आ, उसके बारे में बात कर सकते हैं कि करियर के लिए हम लोग यहाँ पर रुक गए हैं इसके बाद क्या हो सकता है तो ये सारी बातें हम आपके साथ बात करना चाहेंगे हमें अच्छा लगेगा कि आप के करियर बनने में अगर हमारा रेडियो का कुछ योगदान होगा तो हमें सबसे ज्यादा खुशी होगा और मैं राजीव कुमार जिसे कहूंगा कि आप जाते जाते हमारे दोस्तों को जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज जरूर दें मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सीमा सुरक्षा बल से जुड़ें इसको ज्वाइन करें जैसी आपकी प्रतिभा है उस रैंक में आए और आप बहुत अच्छा जीवन इसमें बता सकते हैं मैं खुद आपके सामने एग्जाम्पल बैठा हूं मैंने 39 इयर्स की सर्विस बीएसएफ ने की है और मुझे सब कुछ बीएसएफ ने दिया है मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही लाइफ में और मैं समझता हूं कि ये बहुत ही भाग्य भागशाली हूं मैं कि अगर मुझे इस टाइप के जॉब करने का मौका मुझे मिला <laughs> राजीव कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे दोस्तों को अपने बारे में बताते हुए बीएसएफ के बारे में बताते हुए आपने काफ़ी अच्छी बातें बताया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त पूरी तरह से तैयार होंगे और वो अठारह से पच्चीस के बीच में हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रोज़गार समाचार में ज़रूर इसके बारे में अपडेट्स आते हैं तो वो पेपर ज़रूर आप पढ़िएगा तो उससे आपको पूरे अपडेट्स आपके पास होंगे तो आप उसके बाद फिर आगे की तैयारी कर सकते हैं तो चलिए आपका करियर बहुत अच्छा हो बहुत सुंदर हो और कल संडे एक से दो के बीच में सलामी ज़िंदगी में भी फिर से मैं राजीव कुमार जी को निमंत्रण दूंगा कि वो अपने जीवन के कुछ विशेष अनुभव हमारे साथ सजा करें कि बीएसएफ में सर्विस करते हुए किस तरह की परेशानी किस तरह की बातें उनके सामने आई और कैसे उन्होंने पार किया एक चालीस साल का एक बड़ा लंबा अनुभव उनके पास है तो वो सारी बातें हम सुनेंगे उनके द्वारा कल सलामी जिंदगी में तो चलिए और इसी के साथ आपका करियर बहुत अच्छा रहे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और राजीव कुमार जी को दीजिए इजाज़त नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबान 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है आते उसके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 रा तो